भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वार्ता का शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत भूमि प्रदूषण की समस्या विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटने से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक अधिक उपयोग किया जाता है जब तक उपयोग का पारिस्थितिक सिद्धांतों से तालमेल बना रहता है तब तक कोई हानि नहीं होती है आधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्न मानव परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं करता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता चला जाता है इससे स्त्री पुरुषों सभी के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है प्रदूषण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं यह परिवर्तन प्रायः हानिकारक होते हैं प्रदूषण की पहचान के लिए प्रायः तीन कसौटियों का उपयोग किया जाता है यह हैं पहला मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ तथा मानवीय अपशिष्टों का निपटान दूसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फेंके गए अपशिष्टों से उत्पन्न हानि और तीसरा परिस्थितियां जहां हानि का दुष्प्रभाव तीसरे पक्ष को सहना पड़ता है तो दूषण कई प्रकार का होता है प्रदूषण के प्रकारों का कारण प्रदूषक तथा वे अनेक और विविध माध्यम हैं जिसके द्वारा वे परिवाहित तथा विकीर्ण होते हैं पारितंत्रों में विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषक कहा जाता है यह गैस तरल या ठोस रूप में हो सकते हैं भूमि प्रदूषण भूमि प्रदूषण में रास और मृदा तथा वनस्पति के आवरण का प्रदूषण शामिल है मृदा की गुणवत्ता के घटने के ये कारण हैं मृदा अपरदन पौधों के पोषक तत्वों में कमी मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना नमी की कमी विभिन्न हानिकारक तत्वों का संकेंद्रण आते अपरदन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारकों से होता है निर्वनीकरण अतिचाराई और भूमि का अनुचित उपयोग भी अपरदन की गति को तेज कर देते हैं एक अनुमान के अनुसार देश की 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन की समस्याओं से पीड़ित है केवल स्थानांतरीय कृषि के कारण ही 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन से प्रभावित है अपरदन के अधिरिक्त मृदा के लमणी करण और जल भराव के कारण है भूविज्ञान के दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों में बांधों जलाशयों नहरों और तालाबों का निर्माण नहररी सिंचाई का अत्यधिक उपयोग और अप्रवेश्य चट्टानों वाले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का रोख मोड़ना इनके द्वारा भूमि की संभावित क्षमता घटती है आति सिंचाई के कारण देश के उत्तरी मैदानों में लवणिय और ख्षारी ख्षेत्रों में वृत्थे हुई है। सिंचाई मृदा की सन्रचना को भी बदल देती है। इनके अलावा रासायनिक और वरक पीड़कनाशी कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं ये अनुरवता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए धीमे विष का कार्य करते हैं इसी प्रकार कीड़ों को मारने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कार्बनिक फॉस्फेट के यौगिक मृदा में लंबी अवदे तक बनी रहकर उसके सूक्ष्म जीवों को नश्ट करते रहते हैं। और जोगिक और नगरीय अप्षिष्टों का अनुचित निप्टान तथा नगरीय और और जोगिक शेत्रों के निकट प्रदूशित मल जल से की गई सिंचाई भी म्रदा का खराश करती है उद्योगों और नगरों के अपशिष्टों के विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं इसके अलावा कारखानों तथा अन्य स्रोतों की चिमनियों से निकलने वाले गैसीय और ठोस करण कीय को उड़ाकर हवा सुदूर क्षेत्रों तक ले जाती है विषयले पदार्थों से युक्त यह प्रदूषक मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं कारखानों से निकलने वाली गंधक अमलीय वर्षा का कारण है इससे मृदा में अमलता बढ़ती है कारखानों और सीमेंट के चूना बनाने वाली भट्टियों, कोईले की खानों, मोटर वाहनों, ताप बिजली घरों, आदे से भारी मात्रा में निकलने वाले कणिकी ये पदार्थों के द्वारा म्रदा का बड़े पैमाने पर प्रदूशन होता है। क्या है हमारी चारों ओर? क्या है हमारे चारों चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों चारों पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत भूमि प्रदूषण की समस्या अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता वाचक थे अमिताभ वर्मा विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा